मंत्र दीप भग मरण भव भय गा जय जय कृपालो कहीं कभी चले अंगद हनु समय अच्छा गए कौन विभाग की बात है ना डिपार्टमेंट अंगद जी और हनुमान जी गए अब जरा संगति मिला विभीषण जी ने वरदान क्या मांगा था ती मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा और शरण में भी आए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए आए जाई चरण जल जाता चरणों के लिए तो आए अब चरणों में आन... की शरण में आना चाहते हैं विभीषण जी तो भगवान ने सुग्रीव जी को नहीं भेजा नलनील को नहीं भेजा जामंत जी से भी नहीं कहा कि आप वयोवृद्ध हैं आप जाओ अंगद जी और हनुमान जी अंगद जी को और हनुमान जी तुम दोनों जाओ ये अंगद जी और हनुमान जी को क्यों भेजा <coughs> इसलिए भेजा कि जो भगवान के चरण से जुड़ा हो वही तो दूसरे को भगवान के चरण से जुड़ेगा और ये दोनों जुड़े हुए हैं बड़ा भागी अंगद हनुमाना चापत चरण कमल विधि ना हनुमान जी और अंगद जी ये भगवान की चरण सेवा में रहते हैं तो भगवान ने कहा कि तुम लोगों का विभाग है तुम जाओ ले आओ और इसलिए भी कि भगवान के चरण से जोड़ने का प्रयास तुम दोनों ने विभीषण के बड़े भाई के लिए किया था हनुमान जी ने भी रावण से कहा राम चरण पंकज उर्धरहू लंका अचल राज तुम करो। हनुमान जी ने कहा आप हाँ जोड़ते विनती करो जोरी कर रावण सुनो तो मान तज मोरी सिखावन अपने कुल का विचार करो इस मनुष्य जीवन का विचार करो भगवान के चरणों को हृदय में रख लो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते रावण ने मानी बात रावण बोला अब बंदर हमारे गुरु बन गए बंदर बंदर समझाएंगे हमें हनुमान जी तो लौट आए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु समझाया तो बहुत वो नहीं माना जामन जी से कहा कि अब किसे भेजें बोले अंगद जी को भेजो दूध पठाइए बाली कुमार अब दोनों की शैली अलग है दोनों का स्वभाव अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है इसीलिए मैं आपसे कहूं कि भगवान के चरणों से जुड़े हुए संत अगर अलग अलग स्वभाव संस्कार के दिखाई भी दें तो उन्हें अलग अलग नहीं मानना चाहिए शैली का भेद होगा पर उद्देश्य तो एक ही है हनुमान जी का भी उद्देश्य है कि रावण भगवान के चरणों से जुड़े और अंगद जी का भी उद्देश्य वही है अच्छा अंगद जी जब गए तो लंका वाले बोले गो आवा कपी लंका जही जारी वही बंदन आ कौन बोलो जो लंका जला गया था अब बंदरों की तो सकल एक जैसी लगती है और हनुमान जी जब से लंका जला के गए वहां निशाचर रहा ससंका जब से जारी गए कपि लंका और अंगज जी को आपस में लेकिन हनुमान जी की विशेषता क्या है वे बड़े सहनशील हैं साधु हैं लंका के नगर निवासियों ने उन पर लात मारी मार चरण करी बहुहासी चरण की चोट खाकर भी रावण को भगवान के चरण से जुड़ने की सलाह देते हनुमान जी ने बात भी सही लात भी सही पर अंगद जी ने अंगद जी ने जैसे नगर में प्रवेश किया अरे ये वही बंदर है जिसने लंका जलाई इसने में रावण का बेटा आ गया पुर रावण कर बेटा खेलत रास हो गई भेटा और रावण के बेटे ने लात उठाई अंगद जी को मारने के लिए लात उठाई मार नहीं पाई अंगद जी ने जैसी उसने लात उठाई रावण के बेटे ने अंगद जी ने तुरंत दोनों हाथ से उसका पांव पकड़ लिया पांव पकड़ के ऐसे उठाया ऊपर और ऐसे घुमाया कही अंगद कहां लात उठाई तो अंगद जी ने गही पद पटके वो भूमि भमाई ऐसे घुमा के जो नीचे पटका नीचे गिरते ही ऊपर गया अब राक्षस बोले कह रही ये, ये, ये वो बंधा नहीं है ये वो नहीं है वो तो सब सहन कर लेता था उसने तो लात भी सहन कर ली और इसको तो लात उठाना मुश्किल है मारना तो दूर और अंगद जी ने ऐसा क्यों कहा आहा। अंगद जी का कहना यह कि हनुमान जी के रूप में राम जी का शील देखा है लंका वालों ने और अंगद के रूप में राम जी का बल देख ले लंका वाले हनुमान जी के रूप में अगर राम जी का स्वभाव देखा है तो अंगद के रूप में राम जी का प्रभाव देख लें हनुमान जी के रूप में अगर राम जी की ओर से शास्त्र आया था तो अंगद जी के रूप में राम जी की ओर से शास्त्र आया है जो शास्त्र की भाषा नहीं समझते भारत की परंपरा रही है शास्त्र शास्त्र कैसे लिखा ऐसे बनेगा दो डंडे आधा सा फिर त्रा तब बनेगा शास्त्र तो हम लोग पहले शास्त्र से ही समझाते हैं और कोई न समझे शास्त्र से तो उसमें से एक डंडा हम लोग निकाल लेते हैं न हो जाता शास्त्र साधु से कोई न समझे तो सिपाही से समझे संत से न समझे तो सामंत से समझे आस्था देने वालों से न समझे तो व्यवस्था करने वालों से समझे तो आस्था और व्यवस्था का संगम है जहां वही राम राज्य होता है एक महात्मा थे गए दोपहरी का समय था उन्होंने छाया मिले तो थोड़ा आराम कर ले बट वृक्ष की छाया गांव के बाहर दिखाई पड़ी उधर जाने लगे जैसे ही जाने लगे गांव के कुछ लोग बोले लड़कों अरे बाबा उधर मत जाना उधर मत जाना बड़ा भयंकर सांप रहता है उसके नीचे सांप महात्मा बोले सांप हाँ। बड़ा जहरीला बड़ा क्रोधी है फनफना के आता है महात्मा बोले उसे भी समझाएंगे चलो कोई बात नहीं साधुओं की भी तो विचित्र आदत होती है सांपों को भी समझाते हैं चलो आदत पड़ी शायद समझ जाए और सांप आया उधर से भर बना महात्मा उन्हें रहने दे पता नहीं किस फल कर्म के फल से तो इसी होनी में है अब तो जरा शांत रहे और महात्मा ने समझाया और सांप समझ गया आदमी होता तो ना समझता सांप था, था इसलिए समझ सांप भी समझ जाते हैं अगर साधु समझाएं तो संत कृपा हो महात्मा ने कहा कि देख ये क्रोध करना छोड़ हिंसा करना छोड़ तूने कितनों को काटा कितने मर गए गलत बात अहिंसा परमो धर्म अहिंसा हिंसा नहीं सांप ने कहा ठीक गुरु जी हम आपके चेला अब आप गुरु जी ने कहा बच्चों डरो नहीं जाओ आराम से वो कुछ नहीं बोलेगा गांव के लोगों से कहा खूब आराम से जाओ अब उसने दीक्षा ले ली अब वो बड़ा सरल हो गया है बहुत सहनशील अहिंसक हो गया है महात्मा तो चले गए अब लड़के गए तो दूर से देखा उसे सांप कुछ नहीं बोला तो एक ने पत्थर मारा तो भी वो कुछ नहीं बोला दूसरे ने पूछ पर पांव रखा तो भी कुछ नहीं बोला गुरुजी का भगत था तो एक ने फन पर लात रखी तो भी कुछ नहीं बोला तो लड़कों को बड़ा मजा आया तो पूछ पकड़ के उठा लिया ऐसे उठा ऐसे घुमाया वो कुछ ना बोला बट वृक्ष की डाल नीचे लटकी उस पर रस्सी की तरह उसको डाल लड़के झूला झूला झूला झूलते जब भूख लगे तो घर चले जाए भोजन करके आज फिर झूला झूला पांच दिन में ही दुर्दशा हो गई मरना सन्न हो गया महात्मा लौटे कि चलो चेले से मिलते चलें गए चाहे बच्चा बच्चा ओ, कहीं दिखाई नहीं एक जगह बुक करा आता हुआ मरना सन्न पड़ा जर जर हो गया अप्राण गए तब गुरु जी को बुला दुख चेले चार दिन में तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है सांप जोड़ के बोला अपने भावना सांप ने कहा गुरुजी कुसंग से नहीं क्षमा करना सत्संग से आप आपने कहा था अहिंसा मारना नहीं इसलिए हम मारे जा रहे हैं महात्मा बोले तुमने हमारा अर्थ नहीं समझा हमने काटने के लिए मना किया था फुपकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था काटोगे तो दूसरा मरेगा और फुपकारोगे नहीं तो तुम नहीं बचोगे तो अपनी रक्षा करना पाप नहीं है दूसरे को मिटाना पाप है पर अपने को बचाना पाप नहीं ऐसा गुरु जी आ, यही तो मर्म था तुम समझे ही नहीं ठीक है चेलन का अब आए बच्चे झूला झूलने और सा अपने फन फुला के जो झो दी तो गए तो यह तो जरूरी है कि नहीं ज्यादा ऐसे बनो तो यह झूला झूल जुुल के दुर्दशा कर दे समाज ऐसा है तो राम जी ने कहा कि दोनों पक्ष देखने चाहिए इसलिए वयोवृद्ध हैं जामंत जी उन्होंने कहा हनुमान जी को नहीं अंगद जी को भेजो ताकि भारत का जो स्वरूप है वो समझ में आ जाए राम का जो आदर्श है वो समझ में आ जाए कि हम लोग अहिंसक हैं, विनम्र हैं लेकिन कायर नहीं हैं, डरपोक नहीं है अजय हमारे यहां जितने देवी देवता सब शस्त्र वाले सब राम जी का धनुष बाण, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शंकर जी का त्रिशूल बोलो बजरंग बली गदा माता भवानी खड़ग खपर धान इसलिए भाई मेरा मतलब शास्त्र से मैं हिंसा की प्रेरणा नहीं दे रहा मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप विनम्र तो रहें पर वीर रहें वीरता रहना गुण है हमारे जीवन में धैर्य रहे शौर्य रहे शांति रहे और इसीलिए भक्तों को भी शास्त्र धारण करना चाहिए पर कौन सा शास्त्र ये इसका शस्त्र अर्थ मत लगा लेना कि आजकल जो शास्त्र मिलते हैं वो भक्त धारण करे वो नहीं देखो तो कितना बढ़िया है विरति चर्म असी ज्ञान वैराग्य की ढाल और ज्ञान की तलवार विरति, चर्म अश ज्ञान मद काम कोह रिपु मारे जिनके लिए ज्ञान की तलवार काम क्रोध मोह लोभ को मारने के लिए शस्त्र धारण कर तो खैर अंगद जी गए तो जो रावण के बेटे को मारा लोग बोले ये वो बंदर नहीं है अब अंगद जी रास्ता भी नहीं पूछ रहे थे तो भी लोग रास्ता बता रहे बिन पूछे मगदे ही दिखाई अंगद जी ना पूछे तो जाओ इधर से सीधे चले जाओ इधर किसी ने कहा को रास्ता नहीं पूछ रहा कायर को बता रहे हो बोले यहां से तो जाए अपनी तो जान बचे तो बोले रास्ता किधर का बता रहे हो बोले रास्ता रावण के यहां का बता रहे हैं दरबार का कहा क्यों बता रहे हो बोले हम ये कह रहे हैं कि हम तो समझ गए पहले जो आए थे उन्हीं से समझ गए वही नहीं समझ रहा है। उसे समझाओ तो वहां चल अंगद जी गए अंगद जी ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया तो सब डर तो गई थे तो उठे सभासद काफी कहां देखी अंगद जी को देखकर सब उठकर खड़े हो गए रावण को बड़ा क्रोध आया तो बैठ जाओ रावण की तरफ देखे तो बैठ जाए और अंगज जी की तरफ देखे फिर खड़े हो जाएं दरबारियों की बड़ी मुसीबत और अंगद रावण संवाद एक स्वतंत्र प्रसंग है ही पर अंतिम बात यह कह रहा हूं अंगद जी की रावण से चर्चा हुई रावण बोला मुझे नहीं जानते मैं चलता हूं तो धरती डोलती है धरती चलत दसानंद डोलत अवनी अंगद जी बोले तुम्हारे चलने से धरती डोलती है हमारे भगवान राम हैं। हां बोले उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो धरती हिलने लगती है तुम्हारे तो चलने थे लखन सकोप वचन जब बोले डग डगमगान मह दिग्गज डोले रावण बोला ऐसा छोटे भैया बोलते तो धरती ढोलती तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता हो धरती हिल जाती हो अंगद जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो भगवान श्री राम तो धनुष पर प्रत्यंजा पर हाथ फेरने लगे सर चाप कर फेरने लगे तो वर्णन भूधर डगमगे अच्छा बड़े भैया धनुष बाण पर हाथ फेरते तो धरती हिलने लगती धनुष पर हाथ फिर हां रावण हंसाव लिख्य रे बाली तो इतना गप्पी नहीं था अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूं तुलसीदास ने लिखा है रावण क्या कहता बाली न कबहू गाल असमारा ऐसा नहीं बोलता था मिल तपसिन ते भय से लभारा तो इन साधुओं के साथ रहकर तपस्वियों के साथ रहकर झूठा हो गया है अंगद जी बोले करके दिखाऊं जब तेकिन राम के निंदा क्रोध बंत अति भय कपिंदा कटकटान कुंजर भारी दो भुज दंड तमक मही मारी और जैसे ही अंगद जी ने दोनों भुजाओं का प्रहार पृथ्वी पर किया तो डोलत अवन सभा खसे धरती हिल गई हिल गई तो रावण का पद हिल गया अंगद जी बोले देखो ये तुम्हारे पद की हालत हिल गया हनुमान जी कह गए थे कि अगर राम जी के पद कमल हृदय में रखोगे तो लंका का पद अचल होगा पर तुमने राम जी के पद कमल हृदय में नहीं रखे इसलिए लंका का पद हिल गया रावण बोला ऐसे कैसे मान लें कि जो हनुमान जी ने कहा वो सच था अंगद जी बोले वही भी देख लो हम राम जी के चरणों का स्मरण करके अपना पद रोप रहे पाओ सभा मांझ करी पद रोपा हिलाल बड़े बड़े आए हिले ही नहीं हनुमान जी जो कह गए थे उसको करके दिखाया अंगद जी ने राम जी से जो पद जुड़ा है वो हिल नहीं सकता और जो अभिमान भगवान से जुड़ा हुआ पद अब हिल नहीं सकता अभिमान से जुड़ा हुआ पद हमेशा रह नहीं सकता राउंडमुला किसी से नहीं हिल अंगदी बोले तुम ही बचे हो आप रावण आया और जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया अपने रावण बोले ये, ये क्या करे पांव हटाया क्यों हटाना था तो हमें झुकाया क्यों अंगद जी बोले इसीलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं तुम्हें कैसे बोले झुकना तो ऐसे ही पर झुकना यहां सीखो पर पांव तो भगवान का पकड़ना गहसी ना राम चरण सट जाए और कितनी बढ़िया बात है यह भक्तों का लक्षण है क्या कि झुकना अपने चरण में सिखाए पर चरण तो भगवान का पकड़ाए है गहे सी न सठ जाए तो अंगद जी ने भी रावण को राम जी के चरण से जोड़ने की प्रेरणा दी और हनुमान जी ने भी दी पर रावण नहीं माना पर तुमरो मंत्र विभीषण माना विभीषण जी आए राम जी के चरणों में तो भगवान ने कहा कि ये चरणों की भक्ति इन्होंने मांगी वरदान के रूप में और हमेशा मेरे चरणों का चिंतन करते रहे और चरणों का चिंतन करते हुए अब भी मेरे चरणों की शरण में आए हैं तो इन चरणों से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वे ही विभीषण को मेरे चरणों में ले आए इसलिए जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत इसलिए अंगद जी को और हनुमान जी को भेजा लेकिन यहां एक और बात है हनुमान जी का पूरा नाम ही नहीं लिखा अंगद हनु आधे नाम से काम चला लिया पूरा नाम लिखा ही नहीं कई बार काम ऐसे ही चलाना पड़ता है एक आदमी कहीं गया किसी आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उसे बुलाया गया तो उसका अभिनंदन हुआ तो वो भाषण याद करके गया था कि हमारा अभिनंदन होगा तो हम कहेंगे आपने जो हमारा अभिनंदन किया है उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं और संयोग की बात वो कुछ इधर उधर सोचने लगा तो दोनों शब्द भूल गया इतने में घोषणा हो गई कि ये कुछ कहेंगे अब ना तो उसे अभिनंदन याद और न आभार याद पर वो भी आदमी ऐसे बोला जैसे सब कुछ जानता हूं बोला आप लोगों ने जो हमारा ये किया है लोगों ने कहा क्या बोले ये ये जो किया है ये आप लोगों ने जो हमारा ये किया है इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं ए वो में ही काम चला लिया आ, हनुमान जी के आधे नाम से ही काम चल गया जय कृपालु कहीं कभी चले अंगद हनु समेत किसी ने कहा कि हनुमान जी की महिमा नहीं थी जो आधे नाम लिखा हमने कहा यही तो हनुमान जी की महिमा है कि जिनका पूरा नाम नहीं लें आधे नाम से ही भगवान मिल जाते हो उनके पूरे नाम की कितनी बड़ी महिमा हो गई पर तुलसीदास जी महाराज आपने हनुमान जी के नाम में मान क्यों नहीं लिखा रहने दिया तुलसीदास जी बोले सुनो गुरु आवे और शिष्य स्वागत के लिए जाए यह बात तो समझ में आती है और शिष्य आवे और गुरुजी स्वागत के लिए जाएं यह तो उल्टी बात हुई शिष्य आवे और स्वागत के लिए गुरुजी जाएं जाए यह तो घटना तब घट सकती है जब गुरुजी गुरु होने का मान छोड़ दें तो विभीषण जी शिष्य हैं हनुमान जी गुरु हैं पर भगवान के चरणों में शिष्य आ रहा है तो गुरु ने गुरु होने का मान छोड़ दिया और शिष्य के स्वागत के लिए गए तुलसीदास जी बोले कि जिन्होंने मान छोड़ ही दिया है तो हम उनके नाम के साथ मान काहे को लगा रहने दें जय कृपालु कहीं कपि चले अंगद हनु समेत अब विभीषण जी ने देखा दूरी दूरी पे देखे दो दूरी पे देखे अंगद जी हनुमान जी लेकर आए और विभीषण जी ने राम जी का दर्शन किया देखे lobh bhaka de दान के दा दा, दा ने नान दा, दान के भाई कैसे लग रहे हैं नैनानंद नैनों को आनंद का दान करने वाले और उसके बाद बहु नी राम राम विधाम बिलो की बहुरी राम छविधाम विलो की एकटक रहे नयन no <laughs> विधाम बिलो की रहे हाहा दे, देखे, देखे, देखे। भगवान को कोई देख ले बस कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है ऐसा एस, ऐसी सौंदर्य सुधा सिंधु श्री राम देखो चाम का आकर्षण राम के कारण है तो राम के कारण जब यह चाम इतना आकर्षक लगता है तो राम के आकर्षण का क्या कह राम जी को देखा भगवान और जो देखा आ, चिदानंद मय दे तुम्हारी जो मन बुद्ध इंद्रियों से परे है वो सच्चिदानंद नयन गोचर हो गया नेत्रों का विषय बन गया क्या कहना भगवान का दर्शन ऐसा स्वरूप देखो विभीषण समुद्र में नहीं डूबे तभी तो पार आ गए लेकिन अद्भुत बात है इस भगवान नाम की महिमा देखो सदग्रस्त भक्त की भावना का चमत्कार देखो क्या का भगवान नाम एक काम करता है एक समुद्र से बचाता है दूसरे में डुबा देता है किस में का संसार समुद्र में डूबने नहीं देता और छवि समुद्र भगवान में डुबा देता है ये छवि के समुद्र हैं शोभा सिंधु है सौंदर्य सुधा सिंधु है भगवान से अधिक सुंदर कोई नहीं